महाभारत आदि पर्व पंच चु रिंशोध्याय जरदारु को अपने पितरों का दर्शन और उनसे वार्तालाप सौ तिर्वाच एक तस्वे काले तो जरत्कारु महातपा चार पृथ्वी कृष्णाम जत्र गृह मुनि उग्र शर्वाजी कहते हैं इन्हीं दिनों की बात है महातपस्वी जरदारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते थे चरण दीक्षा महातेजा दुश्चरा मृत तीर्थे स्वाप्लवनम कर पुण्य सुविचार उन महातेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे अजितेंद्रीय पुरुषों के लिए सर्वथा कठिन था वे पवित्र पवित्रतीर्थों में स्नान करते हुए विचर रहे थे वायुभक्षो निराहार सुष्यमुनि सधद स पितृन्गरते लंब मना नो मुखा एकवशिष्ट वै वीरण स्तंभ आश्रिता शनै राखु आददीलेय वे वा, वायु पीते और निराहार रहते थे इसलिए दिन पर दिन सुख से चले जाते थे एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचे मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे थे उन्होंने खस नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था जिसकी जड़ में केवल एक तंतु बच गया था उस बचे हुए तंतु को भी वही बिल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था दान दीन निराहारानीते वे पितर निराहार दिन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई हमें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले जरदको उनकी दयनीय दशा देख कर दया से द्रवित हो स्वयं भी दिन हो गए और उन दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले के भवंतो बलमतेमाश्रिता दुर्बलम खा दिता मूल आखुना बलवासि आप लोग कौन हैं जो खस के गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं इस खस की जड़े जहां बिल में रहने वाले चूहे ने खा डाली है इसलिए जब बहुत कमजोर है, के इस में जो मूल का एक तंतु यहां बचा है उसे भी यह चूहा अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है छे तेल पावशिष्ट स्वाद एक तत सुपति गे व्यक्तम अधो मुखा उसका स्वल्प भाग शेष है वह भी बात की बात में कट जाएगा फिर तो आप लोग नीचे मुंह किए निश्चय ही इस गड्ढे में गिर जायेंगे तस् में दुखम उत्पन्न दृष्टवा जुष्मानुखा किम करवाणि वह तपसो चतु आपको इस प्रकार नीचे मुंह किए लटकते देख मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है आप लोग बड़ी कठिन विपत्ति में पड़े हैं मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूँ आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे तीसरे अथवा आधे भाग के द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सके तो शीघ्र बतलावें अथवा सर्व सम्र तराम कामता अथवा मेरी सारी तपस्या के द्वारा भी यदि आप सभी लोग यहाँ इस संकट से पार हो सके तो भले ही ऐसा कर लें पितरोचुहु वृद्धो भवान ब्रह्मचारी न तो विप्राअग्र तपसा शक्यते तब्यपोही तुम पितरों ने कहा विप्रवर आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं जो यहाँ हमारी रक्षा करना चाहते हैं किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता अस्तिनस्तात तपस फलम प्रवदताम संतान प्रक्षया ब्रह्मण पता दुच तात तपस्या का बल तो हमारे पास भी है वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं संतानमि परो धर्म एवं पिता लंबता मिह न ज्ञानम प्रतिभा ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। तात लटकते हुए हम लोगों की शुद्ध प्रायः खो गई है हमें कुछ ज्ञात नहीं होता है नाभिजानी मोहलोके विख्यात पौरुषम वृद्धो भवान महाभागो ज्वन शोच्या सुदुखिता सोचते इसलिए लोक में विख्यात पुरुष वाले आप जैसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे सोचने प्राणियों के लिए करुणावर शोक कर रहे हैं ब्रह्मण हम लोग कौन हैं इसका परिचय देते हैं सुनिए हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं लोका पुण्यादि भ्रष्टा संतान प्रक्षयान मुनेपस्तिब्रम दही न संतुरअस्ति बही बुनि वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्य पुण्यलोक से भ्रष्ट होना पड़ा है हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं रह गई है अस्वेको दिनो सोपिनास्त यथा तथा मंदभाग्योल्पभाग्या तप एकम आजकल हमारी परंपरा में एक ही तंतु या संतति शेष है किंतु वह भी नहीं के बराबर है हम अल्पभाग्य हैं इसी से वह मंदभाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है जरतकारु तो वेद पारगह महात्मा भ्रत उसका नाम है जरतकारु। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महात्मा उत्तम व्रत का पालक और महान तपस्वी है तेन स्म तपसो लोभा कृथमापा वयम न तस् भार् पुत्रो वाँधवो विकल वा उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसके न पत्नी है न पुत्र और न कोई भाई बंधु ही है तस्मा लंबा महे गर् नष्ट संज्ञा जनाथवत सवक्व्य स्वया दृष्टो यस्माकनाथवतः इसी से हम लोग अपने शुद्धुद खोकर अनाथ की तरह इस गड्ढे में लटक रहे हैं यदि वह आपके देखने में आ तो हम अनाथों को स्नाथ करने के लिए उससे इस प्रकार कहिएगा पितरस्ते वलम्बंते गरते दीना अधो मुखा साधुताराकुर प्रजा मुद जरकारो तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं तुम उत्तम रीत से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो कुल तंत न तमे वही कर तपोधन यम पश्यसी नो ब्रह्मण वीरण स्तंभ आश्रिताकलस्तंभ आश्रे स्वुलवर्धन यानी पश्यसी वही ब्रह्म मूला हासध एन स्तस्ताल न पिभक्षिता ये तत्प्य ब्रह्मण मूलम से लंबा महे गर् सोप्येक पश्यति अपने के कुल में एकमात्र बच रहे हो आप जो हमें खस के गुच्छे का सहारा लेकर लटकते देख रहे हैं यह खस का गुच्छा नहीं है हमारे कुल का आश्रय है जो अपने कुल को बढ़ाने वाला है वे प्रवर इस खस की जो कटी हुई जड़ें यहां आपकी दृष्टि में आ रही हैं यही हमारे वंश के वेतंतु अर्थात संतान हैं जिन्हें काल रूपी चूहे ने खा लिया है ब्राह्मण आप जो इस खच की यह अधकटी जड़ देखते हैं जिसके सहारे हम गड्ढे में लटक रहे हैं यह वही एकमात्र संतान जरदकू है जो तपस्या में लगा है और ब्राह्मण देवता जिसे आप चूहे के रूप में देख रहे हैं यह महाबली काल है सतम तपोरतम मंदम शनै क्षपयते सुधन जरत्कारुम तपोलब्धम मंदात्म अचेत सम वह उस तपस्वी एवं मूढ़ जरत्कारु को जो तब को ही लाभ मानने वाला मन्दात्मा अदूरदर्शी और अचेत जड़ हो रहा है धीरे धीरे पीला देते हुए दांतों से काट रहा है न ही नतपस्तारेशिन्नबूला परिभ्रष्टा कालोपहत चेतस अद प्रवेशा पशास्मथा दुष्कृति अस्मासुपति सह सर्व बाधव छिन्न कालप्यत्र गई नरक नमो वापृवा यो यनम महत न सं मत सातृष्ट्वास्तरकारु तपोधन यथा दृष्टिद्रया खेयमशेषत यहां प्रकु प्रकुसुत्रुत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्द तथा ब्रह्म स्वयावाच्य सोस्माकया बांधवा यहात्त्कुल तथा कस्व बंधुमिवास्माकोच्तम सो तो सीक्षा सर्वेश को भविहति साधु सिरोंमड़े उस जरुत्कारु की तपस्या हमें इस संकट से नहीं उभारेगी देखिए हमारी जड़ें कट गई हैं काल ने हमारी चेतना शक्ति नष्ट कर दी है और हम अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे इस गड्ढे में गिर रहे हैं जैसे पापियों की दुर्गति होती है वैसे ही हमारी होती है हम समस्त बंधु बांधवों के साथ जब इस गड्ढे में गिर जाएंगे, तब वह जग जरकारू भी काल का ग्रास बनकर अवश्य इसी नरक में आ गिरेगा तात तपस्या यज्ञ अथवा अन्य जो महान एवं पवित्र साधन है वे सब संतान के समान नहीं है तात आप तपस्या के धनी जान पड़ते हैं आपको तपस्वी जरतकारों मिल जाए तो उससे हमारा संदेश कहिएगा और आपने यहाँ जो कुछ देखा है वह सब उसे बता दीजिएगा ब्राह्मण हमें सनाथ बनाने के दृष्टि से अब जरत्कारु के साथ इस प्रकार वार्तालाप कीजिएगा जिससे वह पत्नी संग्रह करे और उसके द्वारा पुत्रों को जन्म दे तात जरदकारू के बांधों जो हम लोग हैं हमारे लिए अपने कुल की भांति अपने भाई बंधु के समान आप सोच कर रहे हैं अतः साधु सिरोमड़े बताइए आप कौन हैं हम सब लोगों में से आप किसके क्या लगते हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं हम आपका परिचय सुनना चाहते हैं श्री महाभारते आदिपर्वि आस्तिकर्वणि जरत्कारु पितृदर्शन पंचच्रीय